namo vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shrimate bhakti vedanta swami itinamine namaste sar swakdeve gauravani pracharinne nirvishesa shunnyavadee pascha des tarine jay shri krishna chaitanya prabunityananda Sviadvaita gadadhar Sivasaadigaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Aum Namo Bhagavate Vasudevaya Aum Namo Bhagavate Vāsudevāyā Om Namo Bhagavate Vāsudevāyā Svavnakavvācha Kapilaya stattva samkhjata bhagvān atma māyaya jātah svayma jah sakshat atma pragyaptye nirna nayasya varsmada punsaan varimdaha sharvayogi usruta devasya Buri tripyanti me savaha Jad-jad-vidhate-bhagavad Svachand-atma-atma-maheya Ta-ni-me-sraddha-nasya सुनक जी ने पूछा कपिलह भगवान कपिल देव तत् तु संख्याता तत्तों की व्याख्या करने वाले भगवान सर्वसमर्थ आत्म मायाया अपनी स्वरूप शक्ति से जातह अभिर्भूत हुए स्वयम स्वयम ही बिना किशी की प्रार्थना के अजह प्राकृत जन्म रहित साक्षाद स्वयम आत्म प्रग्यप्त ये आत्म की विग्यप्ति के लिए Atmaka Gandhi Nikali Nlam Manuko Na Na He Nishit Asya Inke Prabhuke Varsamara Justha Punsam Pursome joh purushottam unke varimraha ar unke Sarvi yogi naam samashti yogi on ke biech vishrtau kirti me srit devasya jinnä unka Bhuri. अधिक, त्रिप्यांती, त्रिप्त हो रहे हैं, अलम बुद्धी कर रहे हैं, मैं मेरी, असवाहा कर्ण परधान इंद्रियां, तो श्री कर्दम जी के बैकुंठ प्राप्ति की कथा सुन कर, सौनक जी प्रस्न कर रहे हैं, हम लोग जो भागवत सुनते हैं तो अष्टों में अंतिम कड़ी में सुत गोस्वामी आते हैं सुत गोस्वामी कहीं मुख से भागवत सुनते हैं महाराज परीक्षित के साथ सुत गोस्वामी बैठे थे गंगा जी के तट पर तो सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को उन्होंने पूर्णतः सुना था सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं उनको संकेत किया था कि तुम परीक्षित के बगल में बैठो सुत गोस्वामी अत्यंत नम्रता के कारण दयनीय के कारण वो पीछे बैठे थे तो सुत गोस्वामी ने ए, सुखदेव गोस्वामी ने इशारा किया इधर आओ अब बैठो परीक्षित के साथ उन्होंने डायरेक्ट आशीर्वाद दिया था और कहा भी था कि ये सुत आगे चलकर नैमिषारण्य में सनकादि ऋषियों को श्रीमद्भागवतम सुनाएगा वहीं पर द्वादश स्कंध में लिखा हुआ है शुभदेव गोस्वामी स्वयं कहते तो बहुत अच्छी प्रकार से सूत गोस्वामी ने श्रवण किया था जब नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे थे भगवान की लीलाओं का तो वहां पर 88000 ऋषि जुटे थे बहुत उच्च कोटि के सब तरह से और उनके नायक बनाए गए थे उनके नायक थे वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध श्री सौनक जी सौनक जी भृगु जी के वंश में उत्पन्न हुए थे कल यहां वर्णन आया था कि भृगु जी का विवाह करदम जी की पुत्री ख्याति से हुआ था तो भृगु के बहुत पावन वंश में जन्म हुआ था सौनक जी का इनके गुणों का वर्णन है कि ये बहुरीचह ये वेद के परम विद्वान थे और वयोवृद्ध थे ज्ञानवृद्ध थे अतः 88000 ऋषियों के वास्तव में ये गुरु थे कुलपति थे इन्हीं को ऋषियों ने कहा था कि जो भी पूछना होगा शुद्ध गोस्वामी से तो आप पूछिएगा क्योंकि सब कैसे पूछ सकते थे 88000 Risi adi aapne aapne aanguli khaada kare, to kiski suneingi, sudji? I have one question, I have one question. Isilie sabne nivadharit kardia ta, sabke bhaavko, sankako ko, ko jyasa ko saunakji samajte hain. Atav vahe pusha kareghe. To saunakji kabhi kabhi bieech se pushte ta. विशेषकर के यहां जब यह कथा चल रहे थे तब लास्ट में सुद गोस्वामी ने वर्णन किया सुद गोस्वामी ने वर्णन किया इसका अर्थ है कि जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर से कहा था वही कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा था और फिर उसी कथा को सुद्ध दिशानक जी, जी को सुना रहे हैं यह लिंक समझना चाहिए कर्दम जी के मुक्ति की बात सुनकर के और भगवान ज्ञान देने के लिए अवतार लिए हैं बहुत उपाध्याय अवतार है अतः सोनक जी को बहुत जिज्ञासा हुई तो विशेष प्रकार से पूछ रहे हैं एहां भगवान कपिलह तत्व संख्याता आत्माय स्वयं जात सक्षात आत्मप्रज्ञप्तय नेडा भगवान कपिल देव बिना किसी की प्रार्थना के स्वयं ही प्रकट हुए और वे तत्व के व्याख्याता हैं समख्याता संख्या संख्या या व्याख्या दोनों का एक ही अर्थ होता है वी व्याख्या और समख्या आ भी उपसर्ग है ख्या ख्या का अर्थ ज्ञात करना बताना प्रचार करना और तत्व का अर्थ परम सत्य परम सत्य की व्याख्या की जाती है तो उसके साथ-साथ क्या असत्य है क्या रियल चीज नहीं है उसको भी क्लियर बताया जाता है स्पष्ट बताया जाता है तो जिस शास्त्र में जिस ज्ञान परंपरा में प्राकृत तत्वों का भी वर्णन किया जाए और इसके साथ ही साथ परम तत्व भगवान का जीव का भगवान के स्वरूप का जीव के स्वरूप का जीव की क्रियाओं का तो इसको साम के शास्त्र कहा जाता है इसके भगवान व्याख्याता है प्रवर्तक ऐसे बहुत बाद में एक कपिल नाम का दार्शनिक हुआ जिसने नास्तिक सांख्यवाद चलाया शिला प्रभुपाद जी कहते हैं तो उसके बाद यह नहीं की जा रहे देवहूति पुत्र कपिल देव की बातें की जा रही है भगवान कपिल देव के उपदेशों को आप पढ़ कर देख सकते हैं कितना भक्ति भाव से उत्तप्रोत् भक्ति काहे उपदेश है प्रवाचवय भक्त वितान योगम सुद्र गोस्वामी कहे हैं कि भगवान कपिल देव ने जो प्रवचन किया वो भक्ति वितान योगम भक्ति वितान योग तथा भक्ति के अंगों की व्याख्या की गई है यही सांख्य शास्त्र इसको शेषवर सांख्यवाद शास्त्र कहते हैं और जो वो कपिल जो भगवान नहीं था उसने निरीश्वर सांख्यवाद चलाया नास्तिक ईश्वर की कोई चर्चा उसने नहीं किया परंतु यहां पर भगवान कहा जा रहा है सक्षात कपिल देव को सक्षात भगवान स्वयं जात क्यों जन्म लिए सौनक जी कहते हैं आत्मप्रज्ञप्तये ऋणाम ऋणाम मनुष्यणाम आत्मप्रज्ञप्तये ज्ञप्ति का अर्थ होता है जानकारी प्रचार और प्राकार से प्रकर्षण प्रज्ञप्ते प्रकृष्ट रूप से प्रत्येक मानव अपने को जान जाए अपने आत्मा को पहचान ले और इस तरह से पहले वो भगवान को पहचान ले और भगवान को पहचानने के बाद तब अपने को पहचान लेता है अपने को जान जाता है आत्मप्रज्ञ थे मनुष्यों को आत्मज्ञान देने के लिए अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए भगवान अवतार लिए ศీల प्रभुपाद इस प्रसंग पर बहुत बड़ा लेक्चर दिए हैं एक बार एक बार बॉम्बे में श्रील प्रभुपाद जी 22 दिन प्रवचन किए थे इसी अध्याय पर लगातार उस टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिलदेव कहते हैं तो उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है सबसे पहला अनुवाद किया इसी का किया मैंने लेकिन उस पर नाम दूसरे का लिखा हुआ है अनुवादक केवल नाम भर लिखा हुआ है मेरा ही किया हुआ है यह मेरा सौभाग्य था कि मैं गुखी है श्री प्रभुपाद जी जिस टॉपिक पर 22 दिन प्रवचन किए हैं उस पर कम से कम हम लोगों को 3 दिन तो सुनना चाहिए कहना चाहिए 3 दिन बचा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है यह शिक्षा है भगवान कपिल देव की जैसेلسل प्रभुपाद इस पर इतना लंबा प्रवचन किए दो ऐसे भागवत के सेक्शन हैं जिस पर प्रभुपाद बहुत प्रवचन किए एक तो महारानी कुंती की प्रार्थना पर और दूसरा भगवान कपिल देव की शिक्षा महारानी कुंती की प्रा, प्रार्थना को 26 दिन बोले वो बोले थे लास अंजलिस में, और बंबे में बोले थे भगवान कपिल देव की प्रहता है। तो सावनक जी भगवान का वरणन करते हुए, पुछते जिग्यासा करते हैं, कि कपिल देव तो सक्षाद भगवान है, और भगवान अपनी माया से प्रकट हुए, जाता हु� जन्म लिए यद्यपि अज है अकार से नहीं और ज कार से जन्म यद्यपि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है फिर भी जन्म लिए तो इसका अर्थ क्या है अजमा ने जन्म लिया अजमा ने जन्म लिया इसका अर्थ है कि और जीव जैसे जन्म लेते हैं देवता या मनुष्य पशु पक्षी ऐसा जन्म भगवान का नहीं है unko kõh saksakta hain ki jannm lelekar bhi ajannmah hain aur hokar bhi jannmah lii ajannmah raha karke hi jannmah lii to sabse pahalai hamalo ko jahe sõmajnane ka prayas karne chaheegi jannmah ka mtlov kia hootas jannmah ka mtlov hootas bhaagavad ke ikadah saskandh me sõmjhaja hain jannmah atmataya punsa svi kritam vidu जबै प्राकृत पदार्थ में देह में जीव यह सोचता है कि मैं यह देह हूं तो इसी को उसका जन्म कहते वास्तव में न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है न जायते कोई पूछ सकता है कि जीव कब जन्म लिया भगवान कहते हैं कभी नहीं शरीर से हीन शुद्ध स्वरूप आत्मा की बात की जा रही है वो कब जन्म लिया कभी नहीं न जायते और मरेगा कब कभ? कभी नहीं जन्म भी नहीं लिया है और कभी नहीं मरेगा न जायते म्रियते वा कदाचित कभी भी कभी ना मरेगा ना कभी जन्म लिया है न जायते म्रियते वा कदाचित नयम भूत्वा भविता वा न भूय और न तो ये हुआ है, और न इस समय है, हो रहा है, और न आगे होगा. यात्मा का बढ़न भगवान कर रहे है गीता में. न जन्म लेता है, न मरता है, न कभी हुआ है, न हो रहा है, न होगा. भुत्वा, भविता, वान भूय, इसका आर्थ ये है कि न यह पहले कभी कुछ बढ़ा है और नई समय बढ़ रहा है या घट रहा है और आगे बढ़ेगा रहेगा अज नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर यह अज जब जीव भी अज है तो श्री भगवान अजन्मा है अज है इसमें तो कहना ही क्या परंतु जीव का जन्म होता है यदि प्राकृत दृष्टि से देखा जाए तो यह जन्म लेता है शरीर में आता है और शरीर को मैं मान लेता है तो यह उसका जन्म हुआ और जिस दिन शरीर को पूर्णतः विस्मृत हो जाता है इसी को उसका मरण कहते हैं आत्मा नहीं मरता है लेकिन इस शरीर को भूल जाता है पूरा पूरा भूल जाता है तो इसको मरण कहते हैं और थोड़ा-थोड़ा भूलता है और फिर जग जाता है इसी शरीर में तो उसको निद्रा या तंद्रा आदि कहते हैं हम लोग तो अपने शरीर को रात में भूल जाते हैं है ना प्लान करके भूलते हैं कि अच्छा से नींद आ जाए अच्छा से नींद आने का मतलब खूब अच्छा से हम दें भूल जाए घर भूल जाए तो रोज भूलते हैं लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि आत्यंतिक विस्मृति होती है लास्ट और उसके बाद इस शरीर की याद नहीं आएगी तो इसी को आत्मा का मरण कहा जाता है लेकिन वास्तव में मरता नहीं है केवल शरीर को विस्मृत हो जाता है यह मृत्यु का और जन्म का स्वरूप हम लोगों के अनुभव का विषय है प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है हां जब हम सो जाते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है कि अब पुनः याद करते ही नहीं तो शरीर चला जाता है और वास्तव में शरीर से आत्मा का कोई संपर्क नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए कहीं है और सटा हुआ है इसलिए चेतना आ रही है जड़ शरीर आत्मा को चित्त वस्तु को टच कर ही नहीं सकता है कोई इस समय भी इससे बिल्कुल अलग है Põrpata nii kõise remote control se chala raha, uski chetna ismei a raha raha, däkne ki, bolne ki, sunne ki, sakati saab raha raha. Põrunti, sareer mei või sata huo ei nahin hain. Rheisane ei kõi to atma iske sõng se goora ho gaya. Or, kala sareer hai, atma bhi kala ho raha hai. Ja sareer chhota hai, atma bhi chhota Or, यदि शरीर चींटी का है तो आत्मा छोटा हो गया और हाथी का है तो बड़ा हो गया ऐसा कुछ नहीं है गुणा गुणेश वर्तन त इस शरीर का साइज आकार रंग जो कुछ भी है अलग है आत्मा अपने स्वरूप में रहता है पर दूषित क्या हो गई है उसकी चेतना उसकी समझ अपने आप में वो जैसे है वैसे ही है लेकिन उसकी जो चेतना है वो दूषित हो गई है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 और फिर džanmrli, जात जन्म रहित ने जन्म लिया इसका džanmrli, है भगवान का प्राकृत जन्म नहीं है karm इस जगत में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पीछे उसके karm में कुछ कारण होते हैं उसके कुछ कर्म कारण होते हैं karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm karm मनुष्यों को भी शरीर देते हैं किसी जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो कौन किस परिवार में जन्म लेगा कहां जन्म लेगा ये सब भगवान देख लेते हैं तो अपने कर्म में बंधा हुआ जीव यहां फुरसली शरीर दिया जाता है वह अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण नहीं करता है कोई भी मनुष्य या जीव अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण नहीं करता है अगर अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेना होता तो पहले से ही प्लान करके बिल्ला के परिवार में जन्म लिए होते चाहे बहुत धनी बहुत विद्वान सुशिक्षित परिवार में है ना केवल उसी का परिवार भर जाता पूरी दुनिया में अगर इस तरह से स्वेच्छा से जन्म लेना होता यू नो से जन्म नहीं लेते जिसे कारागृह में लोग स्वेच्छा से नहीं जाते हैं अब तो कभी-कभी आंदोलन -कभी करके अपनी इच्छा से भी चले जाते हैं <laughs> जेल भरो आंदोलन कभी-कभी करते हैं <laughs> नाम भी रखते हैं जेल भरो आंदोलन जेल इतना भरो कि अपने आप उद्द्वग्न होकर के सबको खोल देंगे जाओ बाहर हम इतनी की व्यवस्था नहीं कर सकते परंतु <laughs> वास्तव में ई शरीर ग्रहण करना यह जीव की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है माना जाता है परंतु भगवान जब कहीं प्रकट होते हैं तो आत्माया अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपने स्वरूप में रहता है जहां भी उनकी इच्छा हो जाते हैं प्रकट होने के किसी व्यक्ति को पिता बना करके किसी भक्त को पिता स्वीकार करके वहां प्रकट होते हैं अथवा खंभे से प्रकट हो जाए या भूमि से प्रकट हो जाए कहीं भी प्रकट हो सकते उन पर कोई भी अंकुश नहीं है कोई बाधा नहीं है कि नहीं प्रकट हो सकते कौन है रोकने वाला उनको हिम्मत प्रकट हो strconv इच्छा कोई बंधन नहीं कवि लोग जगह से कह सकते हैं कि भगवान से भी तो प्रार्थना जब की जाती है तब प्रकट होते हैं प्रार्थना करना दूसरी बात है लेकिन कर्म के अधीन होकर के जन्म लेना दूसरी बात हो जाती है यहां कोई प्रार्थना से प्रकट हो सकता है क्या किसी के यहां ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पुत्र ही नहीं होता है। और वो ऐसे सोचते रहते हैं हे भगवान किसी को जन्म दो हमारे घर में हमको बेटा चाहिए बेटा चाहिए और मान लीजिए वो दोनों दंपति बहुत धनी हैं बहुत धनी है और उनको कोई पुत्र नहीं है उनका कोई दाय भाग लेने वाला नहीं है तो कोई गरीब आदमी सोचे ठीक है ठीक है मैं आपका पुत्र बनूंगा क्या बन सकता है अगर उससे प्रार्थना करें वो माता-पिता पति-पत्नी कि आप गरीब हैं हम लोग बहुत धनी हैं आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लीजिए कोई है उपाय क्या वो जन्म ले लेगा कोई उपाय नहीं मर सकता है इतना उपाय जानता है कि विष खा करके चाहे करंट छू करके चाहे जैसे मरने का अधिकार है उसका लेकिन जन्म लेने का कोई राइट नहीं कहां लेगा क्या नहीं लेगा अगर किसी के घर में जन्म लेने के लिए अपना शरीर छोड़े तो जमराज के दूत पकड़ करके पता नहीं कहां ले जाएंगे और कौन सा शरीर दे देंगे हर किस देश में जीव इस तरह से परबस है लेकिन भगवान स्वछंद हैं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं अजोपी सन्नव्ययात्मा भूताना मिश्र रूपिसन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया मैं अपनी शक्ति से अपनी माया से उत्पन्न होता जीव जब इस प्रकट जगत में जन्म लेता है कोई शरीर प्राप्त करता है तो वह अपनी शक्ति में उत्पन्न नहीं होता है। जीव जीव है और उसका जो देह है वह दूसरे की शक्ति है पंच महाभूतों से उदय है बनाया जाता है त्रिगुण से बनाया जाता है तो प्रकृति तो उसकी है नहीं सब भगवान की संपत्ति है भूमि जल वायु तो जीव आत्म माया से प्रकट नहीं होता पर आत्म माया में भी प्रकट नहीं होता है कर्म बंधन में बंधा है और भगवान की शक्ति उसको देह देती है तो सब कुछ उधार उसको दिया जाता है उसका कुछ नहीं है और इसीलिए देखा जाता है कि मरने पर देह यही छीन लिया जाता है जाओ आप तुम और फिर दूसरा देह दिया जाता है सदा दूसरे के अधीन किसी पर आश्रित नहीं है आत्म माया शब्द का यह अर्थ किसी भी बात के लिए किसी पर आश्रित नहीं श्रील प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन में कहते हैं इसी बात को कि भगवान किसी पर आश्रित नहीं तो वे कहते हैं कि संसार में किसी मनुष्य को यदि पुत्र चाहिए तो उसे अपनी पत्नी पर निर्भर करना पड़ेगा बिना पत्नी के पुत्र प्राप्त नहीं कर सकता तो बाध्य है लेकिन भगवान इस तरह से बाध्य नहीं है भगवान की पत्नी lakshmi जी साथ में ही रहती हैं आज भी नित्य किशोरी हैं साथ में रहती हैं लेकिन भगवान को जब पुत्र पाने की इच्छा हुई तो अपने नाभि से कमल खिलाए कमल ja और कमल पर इस विश्व का को पैदा कर दी कोई बाद है कि स्त्री से ही पुत्र पैदा किया जाएगा अपने आप ऐसा अद्भुत पुत्र है जो इस विश्व का सबसे बड़ा मैनेजर है देखता रहा और पुत्र उत्पन्न करके भगवान उसको किसी कोचिंग में स्कूल में नहीं भेजे सो जरा सिखा दें ऐसे बेवकूफ रहेगा ठीक नहीं है भगवान ने संकल्प किया इस सारे वेदों का ज्ञान हो जाए बस हो गया संकल्प मात्र से कोई है पिता इस संसार में ऐसा जो अपने बच्चे के लिए संकल्प करे कि ये कहीं दिन में सारा मेडिकल साइंस और विज्ञान सब कुछ पढ़ जाए क्या पढ़ा सकता है संकल्प मात्र से नहीं उसके लिए उसे स्कूल कॉलेज भेजना पड़ता है ये करो वो करो बहुत खर्च करना पड़ता है तो मनुष्य की स्थिति है वो सर्वदा परतंत्र है दूसरे के आश्रित है खाने के लिए दूसरे का दिया हुआ खाएंगे पहनने के लिए दूसरा देता है सब कुछ दूसरा दिया है सांस लेने के लिए हवा जो है वो उनकी प्रकृति नहीं है जीवों की वो दूसरे का दिया हुआ है लेकिन भगवान तो अपनी माया में अपनी शक्ति में रहते हैं ये किसी के हो सकता नहीं जब इस प्राकृत जगत की सृष्टि करनी होती है ब्रह्मांड की रचना करनी होती है तो जानते हैं कैसे ब्रह्मांड सृष्ट हो जाता है भगवान के अपने श्री विग्रह से ही सारी वस्तुएं निकल जाती हैं उनके श्री देह से श्री अंग से ही सब कुछ निकलता है आपने पढ़ा है ब्रह्म संहिता में जसैक् करनी स्वसित काल मथुरा वल्लभ जीवंतिलोम विलेजा जगदण्डनाथ जगदण्डनाथ सारे ब्रह्मांड भगवान के मुख से निकलते एक सांस में निकलते हैं ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा अधि सर्व जसैक् करनी स्वसित निश्वसित काल मथावलंब में जीवंत लोम मिले जाए कब तक ये सृष्टि रहती है निश्वास तक निश्वास का अर्थ है बाहर सांस करना और प्रश्वास का अर्थ है भीतर लेना कब तक सृष्टि रहती है जब तक भगवान एक निश्वास लेते हैं सांस एक निकालते हैं उतने काल तक ब्रह्मादि रहते हैं और दूसरा सांस जब खींचते हैं भीतर सारी सृष्टि ध्वस्त हो जाती है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 और उन्होंने संकल्प किया स एकछत बहु श्याम भगवान ने देखा आयक्षत का अर्थ देखा भगवान ने देखा भगवान के देखने में और सोचने में कोई अंतर नहीं है भगवान ने विचार किया कि यहां सृष्टि होनी चाहिए तो तुरंत हो गई जैसे भगवान के भक्त करदम जी के विषय में हम लोगों ने बात किया था उन्होंने सोचा कि ऐसा अद्भुत घर होना चाहिए बस उसी समय हो गया थोड़ा भी काल विलंब नहीं हुआ देर नहीं लगी जब भगवान का भक्त ऐसी सृष्टि कर सकता है बिना किसी प्रयास के बिना किसी देरी के और अद्भुत भवन अद्भुत रत्न अद्भुत परफार्मलियाज सब कुछ अद्भुत भगवान अगर विश्व की सृष्टि कर दे बिना किसी बाह्य उपकरण के इसमें आश्चर्य की क्या, क्या बात इस तरह से भगवान ने विश्व की सृष्टि की है सारा उपकरण उन्होंने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया है जो इतना बड़ा ब्रह्मांड ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से निकले तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पिछक करके खाली हो गए भीतर से भगवान का सब निकला तो खाली हो गए पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते उनमें से कितना ब्रह्मांड निकलता रहता है निकलता रहता है निकलता रहता है लेकिन भगवान जैव के ते पूर्ण रहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रलय में अगर लील जाते हैं महाप्रलय में तो भगवान को अपच हो गया डाइजेशन खराब हो गया ये हो गया डायरिया हो गया ऐसा नहीं कुछ नहीं है ना भगवान का कुछ बढ़ता है ना कुछ घटता है इस तरह से सर्व समर्थ प्रभु है सब कुछ वहीं से आया है आजकल के लोग इन प्राकृतिक वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं समझने का प्रयास करते हैं वस्तु का गुण धर्म इसकी क्या विशेषता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है इससे कौन सा काम हो सकता है इससे बम बनाया जा सकता है या वाययान बनाया जा सकता है इससे वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा है। Lekin kui me saame puudsa, et see, mis on bostu, on ka haasehe, draiskobatao, toonuke paskoju tarmehe. Siin hakkavad te neetšerne diahe. See on gian nature Ma saan öelda, et Ye gyan neetšerne hai nahi. puudsa, et nature ne diya hai. sa ütled, et see aga kušne, kušne, kušne, kušne, kušne, kušne, kušne, kušne, kušne, nahi nahi bataiye sab vastu hai kahan se bhumi jal aur pahar, agni sab vastu kaha eh hai kahan se aayi to ye nahi by chance sab ho by chance ka pucha chance matlab chance <laughs> <By> <laughs> यह बाई चांस कुछ होता है क्या कोई व्यक्ति पहली बार आवे भुवनेश्वर में और किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछे या यहां के कोई वरिष्ठ मिनिस्टर से पूछे कि यह भुवनेश्वर कैसे बस गया बाई चांस बस गए किसी रात में सारे भवन ऊपर से आया करके टपक करके बस गए रोड भी बन गया अपने आप ये गाड़ियां भी अपने आप चलने लगी पता नहीं बाई चांस सब हो गए इसका अर्थ है कि उस मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं है भुवनेश्वर एक नगर है धीरे-धीरे बसा इसका एक इतिहास है इसका एडमिनिस्ट्रेशन है नगरपालिका है कॉर्पोरेशन है सब कुछ की व्यवस्था है सबके पीछे टाइम लगा है इसी तरह से पूरा विश्व व्यवस्था एक सीरियल में चली है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वास्तव में Kalakram ke emasar kaise, kiske bad kaun hua, kiske bad kaun hua, kisne kia banaia, kisne kia banaia, iske püche kia niyam hai, isko kaise rukha jayega, ee kia jayega, ee kia jayega, ee sub-systematic, Bhagwan ki vivaastah, lelikin Bhagwan ki vivaastah tuk dimag nahin pahunc ta hain, sab by chance ho gaya, by chance, tumhara by chance ho gaya, <laughs> by chance by chance nahin Aga kui ma ütlen, et ma कोई et ma ütlen, et ma ütlen, et ma ütlen, et ma ütlen, et ma ütlen, et ma ütlen, et ma ütlen, et इधर ütlen, उधर ma ütlen, et ma et ma ütlen, et ma ütlen, et रहा है तो अपने आप भोजन पक जाएगा अपने आप ütlen, नहीं उसके लिए तो कहते हैं करना पड़ेगा करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा और ये बाय चांस हो गया एक बार तो हमसे एक व्यक्ति बहस कर रहा था कि एक प्रकृति ने किया है प्रकृति किया। मैं पूछ दिया तुम्हारी दादी है <laughs> प्रकृति कर रहे कहां प्रकृति रहती है किसकी प्रकृति है प्रकृति दे रही है प्रकृति कुछ नहीं करती है प्रकृति तो पुरुष के भगवान के अनुशासन से कुछ रचना करती है जैसे कोई बच्चा हुआ है और उसको कोई कहे ये तो बाय चांस हो गया है बाय चांस नहीं हुआ है वो किसी माता से जन्म लिया है पर माता ने भी जन्म नहीं दिया इसी है इसी धांनत है वास्तों में ऑस पुरष का है पुरष के संजोग से माता ने उसको पायदा किया अ न्यथाव पायदा नहीं कर सकती है। भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति मैं जब प्रकृति पर देखता हूं अध्यक्षणा अधियक्षणा जब मैं संकल्प करके प्रकृति पर देखता हूं तब प्रकृति सभी जीवों को उत्पन्न करती है नहीं तो ऐसे कर ही नहीं सकती जड़ बहरंगा प्रकृति है क्या उत्पन्न करेगी तो प्रकृति को गर्भित करके जो पुरुष सारे विश्व की सृष्टि कर रहा है सारा भोगोपकरण दे रहा है शरीर दे रहा है सारी सुविधा दे रहा है उस पुरुष को कोई जानता ही नहीं भगवान स्वयं गीता में कहते हैं त्रिविर् गुणमयैव भावे रेभि सर्वविदम जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्यय प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा मोहित जीव सब मुझको नहीं जानते मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्यय इन प्रकृति के गुणों से परे मैं हूं अविनाशी हूं इसको कोई नहीं जानता प्रकृति के अंदर ही सब कुछ वो जानते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है लेकिन विश्व की रचना करने वाला कौन है कौन जिला रहा है खिला रहा है इसको नहीं जानते भगवान कई बार गीता में इस बात को कहते हैं हमको लोग नहीं जानते हमको लोग नहीं जानते प्रकृति को जानते हैं क्योंकि प्रकृति के गोद में रह रहे हैं प्रकृति का खा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो प्रकृति को तो जानते हैं थोड़ा-थोड़ा और इतना ही जानते हैं कि प्रकृति दे रही है प्रकृति क्या है ये भी नहीं जानते प्रकृति दे रही है और पुरुष इसके पीछे सारा काम कर रहा है उसको नहीं देखते शिला प्रभुपाजी इस विषय में एक कथा बोले हैं कैषित में और सत्य घटना है एक बार एक बच्चा जन्म लिया एक व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति विदेश की घटना है वो सर्विस करता था तो अपने घर से बिल्कुल सवेरे निकल जाता था Bilkul sabir. taptak tuk bچha soja rahata ta. Soja rahata ta, usse nikal jata ta, uska pita. Orudhara se kaam kerke aata ta, to uske pahale hii bچha soja ta. Kebhi baap ko däkha nahi ta. Kebhi nahi däkha aapne pita ko. Kui pita ka jane ke same soja rahata ta, or ane se pahale hii soja ta, ta Egdin dinn koi chhuti ka din ta, akasma, to kaam karne laa us, la, uska pita, soya tha. To bachja jaga. Or ullakbhage pannkja <coughs> saal ka to, ko soya Jiska onsse hai, jisne paida kiya hai, usi ko soya huja, To bachja puhsta hai, mother, who is this man? Ea ajmi koon hai? To maa kahti he, he is your father. Ea tohara father hai. Poha kaata, hai, mother, what is the meaning of father? <laughs> Ye, pita ka kya matlao hai? Father ka kya matlao? Maa kya batavai usko? Ki pita ka kya matlao ho? Ta? Kaise batavai? Uske lebe bõhut kahti ne pade gaya hai, batana. मैंने परचे दिया कि यह तुम्हारा पिता है तो पूछता है पिता का क्या अर्थ है उस छोटे से बच्चे को मां कैसे बतावे कि तुम इसके वीर से जन्म लिए हो इसके अंश हो बहुत-बहुत व्याख्या -बहुत करके समझानी पड़ेगी तो ऐसे ही ये छोटे-छोटे बच्चे मनुष्य प्रकृति को जानते हैं लेकिन जब पुरुष को परम पुरुष भगवान के बारे में कहा जाता है तो वो कहां रहता है मेरा काज है क्या उसको तो देखे नहीं मां को तो देखे हैं प्रकृति को तो देखे हैं लेकिन जो सब कुछ दे रहा है उसको नहीं देखे मान लीजिए कोई पिता परदेश में रहता है नौकरी करता है घर बहुत कम आता है दो चार बच्चे हैं उसका बच्चे उसको ना देखे हों तो ऐसी शंका कर सकते हो कहां रहता है क्या करता है जबकि सारा कमाई उसी का खा रहा है उनके मां के पास जो भी पैसा आ रहा है अनाज आ रहा है कपड़ा आ रहा है सब पिता का दिया हुआ आ रहा है लेकिन वो जानते ही नहीं और इधर भारतवर्ष में भी इतना बड़ा ज्ञान है इधर लोग आदि शक्ति आदि शक्ति इसको तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं लेकिन आदि पुरुष को स्वीकार करने में हिचक जाते मां को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि मां से कुछ लेना होता है प्यार लेना होता है वस्तु लेनी होती है तो मां पर विश्वास है भवानी जी दुर्गा जी ये करेंगी वो करेंगी लेकिन विष्णु पर विश्वास नहीं ये मूर्खता है वास्तव और आदि शक्ति क्या करेगी आदि पुरुष की सहायता से ही सब कुछ कर सकती है आज तक रिकॉर्ड है विश्व में वैदिक इतिहास बताता है कि ऐसे अनेक पुरुष हुए हैं जिन्होंने बिना स्त्री के बच्चा पैदा कर दिया है लेकिन आज तक कोई भी स्त्री बिना पुरुष की सहायता के कोई संतान उत्पन्न नहीं की कहीं नहीं देख सकते पुरुष कहीं वास्तव में सर्जन है पुरुष ही मूल है तो भगवान ही मूल है प्रकृति तो सेकेंडरी कारण है जीवों के जन्म का भगवान मूल कारण है Bhaagavad nene Brahmaji ko põhda kia. Brahmaji aapne šareer se kõi putr utpann kardee. Pahal ea aapne maan se čaar putr utpann kii. Phris sareer ke bhin-bhin aungo -bhin se utpann kii. Unke putrõnne bhi, brahmaji ke putrõnke putrõnne bhi maanasi srihti kii. Kasyapji nene bhi maanasi स्त्री में वो समर्थ नहीं है कि बिना पुरुष के आश्रय के वो संतान उत्पन्न करे ये संभव नहीं इस संसार में हम लोग देवियों की महिमा बहुत गाते हैं सुनते हैं ये किया वो किया ये किया और प्रकृति को भी प्रकृति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है परंतु वास्तव में वो पूर्ण रूप से विष्णु पर आश्रित है और भगवान किसी पर आश्रित नहीं किसी पर नहीं जब उन्हें द्वारका का, का निर्माण करना हुआ तो एक रात में ही एक मिनट में द्वारका नगर बस गया भगवान अभी मथुरा में थे मथुरा में थे जब नगर बनकर तैयार हो गया एक क्षण में ही सारा बहुत विस्तार का नगर और सब कुछ अद्भुत कला प्रस्तुत की गई थी वहां पर सब कुछ अद्भुत ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है उसके बाद जरासंध जरासंध के भय से भयभीत होकर नाटक किए भगवान और बलराम जी के साथ मथुरा छोड़कर चले गए तो मथुरा में जितने लोग थे जो भी गाय भैंस खियाज अपने स्वजन जो कुछ भी थे एक ही रात में वे सोए मथुरा में और जागे तो देखे कि द्वारका आए हुए सब लोग एक एक पशु एक एक मनुष्य और वही घर ठीक वैसा घर वो देखे कि हम मथुरा हम द्वारका में हैं सोए थे मथुरा में और जगे द्वारका में कैसे चले गए दूसरे को अगर ले जाना होगा केवल अपना एक चारपंस फैमिली तो इधर आरक्षण कराओ ये करो ये करो ये सामान बुकिंग करो ये कैसे जाएगा पलंग कैसे जाएगा Beda kaise jaheega, esko nilaam karo, bäecho, chaloo, kitnõi parisani hoogu. Lekin bhaagvani toh aise kar Au, par jaa karke bhaagvani ko 16,000 vivaah karna ta. rani ke liee eek-eek alag nagr hii چaheie. O sab chanabhar mei benn kar tiyar तो इसी तरह से सृष्टि हुई है भगवान स्वतंत्र हैं इस बात को समझना चाहिए वो पराश्रित नहीं है किसी की अपेक्षा उनको नहीं वो सब तरह से पूर्ण है तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए श्री प्रभुपाद इस निर्णयम शब्द पर बहुत व्याख्या किए हैं लेक्चर में अपने भाषण में इसको बहुत हाईलाइट किए कि भगवान यहां पर आते हैं तो वे मुख्यतः मनुष्यों के हित के लिए आते हैं और देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं क्योंकि मनुष्य और देवता मिलकर के बाकी सृष्टि को ठीक से रख सकते हैं और विपशु पक्षी जो भी हैं दैत्य वगैरह उनको ये लोग ठीक रखते हैं इसलिए मनुष्य समाज में भगवान प्रायः आया करते हैं वे चाहते हैं कि मनुष्य का समाज भौतिक के सुख सुविधा के साथ-साथ आध्यात्मिक साथ जीवन में पूर्णता होनी चाहिए मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कभी भी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के समाज में प्रवचन नहीं किए क्योंकि वो समझ नहीं सकते उनके समाज में कुछ सिखाना बेकार है ऐसे भगवान गौओं के समाज में रहे लेकिन उनको केवल घास चराते थे ऐसे नहीं कि उनको प्रवचन सुनाया करें वृंदावन में ये क्यों मनुष्यों के लिए आते हैं किसके लिए आत्मप्रज्ञप्तय नृणाम ज्ञान वास्तव में मनुष्यों को ही दिया जा सकता है पशु पक्षी को नहीं दिया जा सकता Kučvigi ena jota, ma olen liiga hea, अगर olen का कोई पुराना से पुराना कुत्ता हो फिर भी उसको आज तक मालूम नहीं होगा कि इस नगर का नाम liiga है है olen liiga hea, 15 साल 20 साल का पुराना कुत्ता होगा फिर भी उसको मालूम नहीं लेकिन मनुष्य का छोटा बच्चा भी और salka hoge, bolnele, et oskobata ajaga, kitung kaha, keha, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, के हो तो कहीं कोई पूछे तो बता देगा और कुछ sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone किसी vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, vone sorki, कुत्ते सभी कम ज्ञान है वो भूल जाएगा <laughs> उन्ही आशा <laughs> तो वह ज्ञान है लेकिन वो केवल सांसारिक कुछ थोड़ा सा ज्ञान है मनुष्यों को बहुत जल्दी ज्ञान होता है यदि इनको बताया जाए भगवान के बारे में तो तुरंत पकड़ लेते हैं क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी ने स्पेशल बुद्धि दिया है मनुष्यों को vah manisah, buddhi, bhaagavadne manusiyon ko is liege diya ki ei haum ko samah jayenge. Parantumur khatabas manusia apne buddhi ka istimail saunsaar ko bhogneme laga djeta. Yeh bõhut bada durbhaagya. To bhaagavadne jann mei liege hain manusiyon ko atma gyan deene Atma pragyapta या नहीं कि वो विज्ञान की शिक्षा देने के लिए आए हैं वैकुंठ से या यह फैसिलिटी बताने के लिए या कंस्ट्रक्शन सेल पे यह सब बताने के लिए नहीं आत्मज्ञान देने के लिए आए हैं जीव वास्तव में चिन्हमय है देह नहीं है और बारंबार जन्म और मृत्यु के अधीन हो रहा है दुख भोग रहा है इस संसार में सब जगह वास्तव में दुख है यदि थोड़ा विचार करके देखा जाए तो भगवान ने मनुष्यों को आत्मज्ञान दे करके उन्हें दुख से मुक्त करने के लिए आते हैं यह भगवान कपिल देव का उदार अवतार और एक शब्द है सोनक जी कह रहे हैं, स्वयं जात और कई बार भगवान से प्रार्थना की जाती है क्या प अवतार लीजिए अवतार लीजिए जैसे भगवान श्रीकृष्ण इनके अवतार के लिए सारे देवता प्रार्थना किए और कई अवतार होते हैं जिनके लिए प्रार्थना की गई जैसे नरसिंह भगवान के अवतार के लिए उस समय नहीं जब प्रकट हुए थे उस समय नहीं उसके पहले देवताओं ने बहुत प्रार्थना किया कि आप हमारे रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तो भगवान ने कहा था कि ठीक है मैं अवतार लूंगा जिस दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद का वध करना चाहेगा अपने हाथ से उसी दिन मैं प्रकट होकर के उसका वध कर दूंगा पर प्रहलाद की रक्षा करूंगा और तुम लोग भी चिंता मत करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा वामन देव के अवतार के लिए अदिति ने पायो व्रत किया था कई अवतार ऐसे हैं जिनके लिए प्रार्थना की जाती है प्रयास किया जाता है लेकिन भगवान कपिल देव के अवतार के लिए कोई प्रार्थना नहीं स्वयं ही मनुष्यों का हित करने के लिए उन्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए भगवान अवतार लिए ऐसे प्रभु के कीर्ति को सुनने में मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है सोनक जी कहते हैं मैं और और सुनना चाहता हूं और और सुनना चाहता हूं और मैं का उल्लेख सारे ऋषि मुनि ये सब और और सुनना चाहते हैं और भगवान के लिए कह रहे हैं भगवान पुंसम वर्शमन पुरुषों में सर्व श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम है और सर्वयोगी नाम परिमडा और समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ इसीलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम है और योगेश्वर है योगेश्वर ईश्वर योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण भगवान सभी उपाय जानते हैं और भक्ति योग के द्वारा प्राप्य हैं योग का अर्थ होता है माया बंधन से मुक्त हो करके भगवान से संयोग करना इस विषय में भगवान को जो ज्ञान है किसी को ज्ञान नहीं और वास्तव में भगवान ही जथार्थ वक्ता हैं ज्ञान केवल भगवान को है और ठीक-ठीक प्रवचन भी भगवान ही कर सकते हैं कुछ लोगों को थोड़ा ज्ञान ही संसार में होता भी है लेकिन उसको बोलने की कला उनको मालूम नहीं है बोल नहीं सकते प्रकट नहीं कर सकते कौन बात कितने शब्दों में कहना है किस देश में कहना है किस काल में कहना है कौन बात जरूर आनी चाहिए कौन बात मुख से नहीं निकलनी चाहिए बहुत कम लोगों को मालूम है ठीक ठीक प्रवचन करना ठीक ठीक सब चीज का के ज्ञान केवल श्री भगवान को है इसीलिए हमको कहा गया सर्व योगी नाम برمड़ा वरिम सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ برمड़ा षष्ठी विभक्ति में है सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ और सभी पुरुषों में उत्तम है सबसे अधिक सुंदर सबसे अधिक विद्वान मतलब अनंत विद्या के आधार अनंत सौंदर्य अनंत बल अनंत जस सब कुछ अनंत है इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहते हैं तो भगवान पुरुषोत्तम है योगेश्वरेश्वर है तस्य विश्रुतौ भगवान के विश्रुति में कीर्ति में श्रुत देवस्य बारंबार सुनने के बाद भी मे अश्ववह न तृप्यन् श्रुत देव का अर्थ है कि देव का अर्थ है कृष्ण और श्रुत का सुनने हुए ये अपनी विशेषता सोनक जी बता रहे हैं हमने भगवान के विषय में बहुत सुना है फिर भी हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही मैं बहुत सुना अत्र भगवान की कीर्ति बहुत फैली हुई है सारे संसार में बहुत फैली हुई है और अपनी कीर्ति के द्वारा भगवान देदीपमान हैं चमकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं तो ऐसे प्रभु की विश्रुतौ कीर्ति में को सुनने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है तो, तो भूरी श्रुत श्रुतदेव से बहुत सुना हूं फिर भी मेरी इंद्रिय तृप्त नहीं हो रही अथवा भगवान की कथाएं बहुत फैली हुई हैं संसार में बहुत फैली हुई हैं पर मुझे सुनने की लालसा और और है मेरी तृप्ति नहीं हो रही वे 88000 ऋषि पूरा घर गृहस्थी का त्याग करके नैमिषारण्य में रह रहे थे एक ही काम करने के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए वो आश्रम में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार भगवान को समझना कृष्ण को समझना इसी में जीवन की सफलता है तो जो लोग इस कार्य में लगे हैं कि भगवान को हमें समझना है भगवान को समझना है भगवान से प्रेम करना है तो वही वास्तव में सच्चे मानव है पर भगवान को समझने के लिए किस क्रिया में उनको सबसे ज्यादा सजग रहना चाहिए दत्तचित होना चाहिए लगे रहना चाहिए वो है श्रवण नैमिषारण्य के ऋषि लोग सब कुछ छोड़ कर के श्रवण में लगे हुए थे इस जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की कथा सुनना इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है ये ऋषि लोक प्रमाण है ये जो कहते हैं जो करते हैं वो प्रमाण है ऐसा नहीं कि चलो दो दिन चार दिन सुन लिया एक दिन सुन लिया एक महीना सुन लिया तो इसके बाद बस बस बंद काफी सुन लिया अब दूसरा काम करना चाहिए ये सोनक जी कहते हैं हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं और वे कितने दिन सुन रहे थे लोग 1000 वर्ष के लिए वो लोग यज्ञ चालू किए थे तो यज्ञ के बहाने भगवान की कथा सुनना चाहते थे लगातार इतने वर्षों तक ये सुनते रहे भागवत भगवान की लीला है और वो भी ऐसा नहीं कि 1 घंटा सवेरे कर लिया हो गए दिन भर सुनते ही रहते थे कुछ आदमी सोच सकते हैं कि सुन कर क्या करेंगे भाई करना तो कुछ चाहिए नहीं सब कुछ करना चाहिए सुनने के लिए सुनना ही करना है महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में और क्या किया अंत में केवल सुने और सुनने पर भगवान के धाम चले गए तो श्रवण करना कथा सुनना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछा के तो महाराज हमारी जिम्मेदारी हो भगवान की पूजा करना तो क्या करना चाहिए तो उतने दिन दूसरे को पूजा के सुनना Meele to kathah sunni chahe, bhagwan ki puja baad mei kar lo. Aisa nahi ki bhaagvane bhooghe baithe, haa, tumhari puja ke breena või heen ho raha hain. Ye joh visi muni joute hain na misarana bhi ke sevak te. Aisa nahi ta ki in ko duty worship aga maalim nahi tha. Lekin sunnane ke aga or sab kus nahi ha. Ya pradhaan kertabhe, apne kertabhe ka palan karna hi इसलिए समय निकालना चाहिए हमें यह सुनना ही है सुनना ही चाहे जो कुछ भी हो जाए आज एक भक्त हमसे बात कर रहे थे जो पार्क में जा रहा था कि महाराज वो अपनी बात कह रहे थे लेकिन थर्ड पर्सन कह रहे थे कहा महाराज कुछ लोग कहते हैं कि यहां दो बार कथा होनी चाहिए एक ही बार क्यों होती है <laughs> ऐसे कर रहे थे समझ गया कि ये अपनी बात कर रहा maharaj jah, doovarkathahunitse. Kamsekam doovarkathahunitse. Kuulge, jah, do ikkahate. Ma ei kaha, et maharaji, sa ei taha, et ta ei taha, ei taha, et ta ei taha, et ta ei taha, et ta ei taha, ei taha. Ma ei taha, et ta ei taha. Ma ei taha. तो शायद उन्हीं की प्रार्थना से भगवान ने यहां यह व्यवस्था कर दिया है कि इस बार दो वर दो सेटिंग में कथा है ये तो हम लोग तो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं बोल रहे हैं वास्तव में वक्ता और श्रोता तो सूत जी हैं और सोनक जी हैं ये इतना सुनने के बाद भी सोनक जी कहते हैं मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं इंद्रियां तृप्त नहीं है मतलब सारी इंद्रियां उत्सुक है सुनने के लिए मतलब सब कान के पीछे हैं श्रवण इंद्रिय कान ही सुनेगा लेकिन ये करे मैं अश्वह न तृप्यंती मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि श्रवण में ही सारी इंद्रियां लगी हुई हैं जिह्वा न खाना चाहती है न और पैर कहीं चलना चाहता है और और इंद्रियों की वृत्ति बिल्कुल सस्पेंडेड है और कोई काम नहीं करना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सारी इंद्रियां श्रवण में रत हैं और सुनने पर तृप्त नहीं हो रही हैं सुनने पर और और सुनने की लालसा बढ़ रही है। यही है मनुष्य का कर्तव्य इसी के लिए प्रयास करना चाहिए तस्सैव हेतो प्रजतेत कोविद न लभ्यते तल्लभ्यते दुखवदन्यतः सुखम सर्वत्र कालेन गभीररंगस श्री नारद जी भगवान वेदव्यास देव से कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कोविद उसी बात के लिए प्रयास करना चाहिए उसी के लिए जो अपने आप मिलने वाला नहीं है और जिसे पाना बहुत जरूरी है तो वो है भगवान की भक्ति उसी के लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए पैसा खर्च करना और भी दूसरा काम गंधा छोड़कर के उसके लिए जाना सुनना इसको प्रयास कहते परिश्रम करना चाहिए प्रयास का अर्थ परिश्रम तस्सैव हेतो परजतेत कोविद न लभ्यते यत भ्रमतां परयध और जो कुछ भी है भोजन है वस्त्र है और जो कुछ संसार में मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा ही इसमें कोई संदेह नहीं है कैसे मिलेगा दुखवत जैसे हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं कोई परिश्रम नहीं करते हैं पर दुख आ ही जाते हैं अपने आप दुख आएगा आता रहता है बल्कि दुख को हटाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन दुख आते ही रहते हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या कभी वो कामना करता है कि भगवान मुझको बहुत दिन हेल्दी रखे हैं मैं चाहता हूं कि मुझको कफ हो मुझको कलरा हो जाए मुझको मलेरिया हो जाए क्या कोई चाहता है नहीं चाहता है लेकिन वो दुख आ ही जाता है उसी तरह से सुख भी आएगा आएगा आएगा यदि कर्म में लिखा है और नहीं लिखा है तो हाय हाय करने से भी नहीं मिलेगा तो किसके लिए जत्न करना चाहिए श्रवण के लिए जत्न करना चाहिए मुख्य बात है भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए जत्न करना चाहिए तसैव हेत उपरत जतेत कोविद न लभते जत भ्रमतामपर्यत यह भगवान की भक्ति ऐसी है कि केवल जन्म लेने से इस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड में अपने आप नहीं मिलती है इसके लिए करना पड़ता है करना पड़ता है तब यह भक्ति मिलती है तो करने में जो सबसे प्रधान काम नारद जी बता रहे हैं वो है भगवान की लीलाएं सुनना तो सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए धन कमाना चाहिए धन का विनियोग करना चाहिए हमको सुनने का अवसर मिले सुनने का अवसर मिले और यही भक्ति का अंग मनुष्य को कृष्ण के चरण कमल में भेज देगा जैसे महाराज परीक्षित इसके प्रमाण हैं और भी भक्ति के अंग हो सकते कि थे कि नहीं सुखदेव गोस्वामी से कहते कि ठीक है बंद कीजिए कुछ और ड्यूटी करनी है और कुछ कर लें लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं तुम बैठो और मैं बोल रहा हूं अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं सुनो सुनो बीच-बीच में कहते जाते हैं सूर्यतम श्रीनुश्वर राजन हे राजन सुनो सुनो सुनो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अब सुन लिया अब थोड़ा सा और दूसरा काम करो भक्ति कहीं और अंगों को करो नहीं सुनो तो यहां पर यही अर्थ निकल रहा है सोनक जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही आप और और बताइए और और कहिए जद जद विधत्ते भगवान स्वचंदात्मा आत्ममाया तानि मे सद्दधानस्य कीर्तन्यान अनुकीर्तया स्वचंदात्मा परम स्वतंत्र प्रकृति के अधिस्वर श्री भगवान अपनी अंतरंग माया के द्वारा जद जद प्रकट होते हैं और जो जो करते हैं जद जद विधत्ते जो लीला करते हैं जो काम करते हैं तानि मे अनुकीर्तया इन इन सब का वर्णन मुझ से कीजिए हम लोगों को सुनाइए भगवान कैसे-कैसे कर्म करते हैं तो खास करके इस समय जो भगवान कपिल देव का प्रसंग चल रहा है तो उसी के विषय में केंद्रित कर रहे हैं प्रश्न को कि भगवान कपिल देव ने आगे क्या-क्या किया पहले संकेत हो चुका है कि सांख्य शास्त्र का परिवर्तन करेंगे भगवान तो प्रश्न का सार यह है कि भगवान ने किस प्रकार उपदेश किया क्या उपदेश किया Usupadesu koha me sunai. Bhagwan Johi kartehe Lila o sunnehi lahe. Kirtan karnehi johi. Kirtan na kirtanniani. Bhagwan Johi lila me kartehe. Džadjad bidhatte Bhagwan o kirtannihe. Kirtannihe kard hotaja personsemie. Personsemie kohi kartehe kirtannie. Kirtan. कीर्तनकार थे भगवान की कीर्ति का प्रसार भगवान की कीर्ति के कीर्ति का जो प्रसार किया जाता है तो उसको कीर्तन कहते हैं और भगवान की लीलाएं विशेष करके वास्तव में कीर्तनीय होती हैं जीव का धर्म है कि उन्हीं को गावे उन्हीं का वर्णन करे बोले और चीज ना बोले अगर कदाचित कोई आदमी अखबार पढ़ा है wo khabar padh kar apne bhitar man mein rakh le dusre ke paas na varnan kare kyunki wo kachra uske kaan mein kyon daalega jo swayam apne bhitar dal diya ye abhi to apna bigadna hi hua apni aankh lagaya apna dimag lagaya ye socha wo socha to phir dusre ka kaan kyon Parikarma meek ekbekti ko, eeg ek bekti laa karke vienni aur eeg diya, diya ka bondal. Parikarma meek baitha hua ta, kubi vienni nahi pita ta. Lekin saradha se koji yatri ta, parikarma kar raha ta, saadhu ko vienni aur diya salai deeta ta, maachis deeta तो kui hanelaga dusere saduk, on से ma ei topi ta nahi, kia hoga, kia on dedia, kia on dedia, kia on dedia, kia on को kia on dedia, kia on dedia, kia on dedia, kia on dedia, kia तो dedia, kia on dedia, पर तो कुछ ऐसी चीजें हैं see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on ना mis on see, mis on पर mis on see, mis on see, mis on see, mis देने की जरूरत नहीं क्या देने की see, है जनता को भगवान का नाम और भगवान की कथा on see, mis सब समय और सब see, कृष्ण का see, करना चाहिए यह धर्म है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन यानी कीर्तन करने योग्य विष्णु की लीलाएं हैं और भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब कीर्तन करने योग्य होता है यदि वे मथुरा के युद्ध के मैदान से जरासंध के भय से भाग रहे हैं तो भगवान का युद्ध छोड़कर के भागने भी गाने लायक है प्रशंसा करने योग्य है रण छोड़ जी बन गए भगवान युद्ध छोड़कर के भागे तो वो भी कीर्तन करने लायक है अगर गोपियों के घर में नवनीत माखन चुराने जा रहे हैं तो वो भी कीर्तन करने लायक है भगवान के चोरी की लीला भी कीर्तन करने योग्य कवि भगवान रणज क्या हुए कि क्या हमारी चोरी की चर्चा ये लोग कर रहे हैं और <laughs> भगवान यदि kare, करें मटका खोड़ दे और ममा जो सुधा उन को उखल में बां दे तो उसको भी खूब गया जाता पूरा कार्तिक में तो दीपक दिखा दिखाकर नमा मिश्वरम सच्छिधा रूपम <laughs> तो किया जाता और भगवान होते हैं ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे गलती पर, अपराध <laughs> भगवान का सब कुछ कीर्तन करने लायक होता है चोर जार सीखा मारी और बाह्यदृष्टि लौकिक दृष्टि से तो गोपियों का दही छिन्नना छिड़कानी करना ये गलती है भगवान गलती नहीं किए हैं भगवान तो पूर्ण सत्य कर रहे हैं और बहुत आवश्यक है गोपियों के, प्रेम के रिनी है लेकिन बाह्य दृश्य अगर देखा जाए तो दूसरे की लड़कियों को छेड़ना इस तरह से उनसे दही मांगना जबरदस्ती उनके मटके पर ढेला मार देना फूट जाए घड़ा कपड़ा फाड़ देना <laughs> यह अपराध है लेकिन इसको गाते रहते हैं भक्त गाते रहते हैं गाते रहते हैं चीर हरण लीला गाते हैं तो जब भगवान की सब चोरी आदि की भी लीलाएं गाने योग्य हैं तो और का तो कहना ही क्या तो भगवान चोरी करें चाहे रथ हां के या चाहे युद्ध छोड़ कर के भाग गए अथवा यशोदा के बांधने पर रो गए फफक फफक कर रोवे कोई सहायता नहीं कर रहा है मन ने बांध दिया उखल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर खोल दे कोई नहीं खोल सकता था तो किसी बच्चे ने जाकर बलराम जी से कहा कि अरे बलराम तुम्हारा भाई आज उखल में बंधा गया तो बलराम जी में आवेश आ गया शंकरषण का जो विश्व का प्रलय करते हैं एक फूक से ही उनमें ये आवेश आ गया कि मैं शंकरषण हूं मैं ईश्वर हूं कृष्ण को कौन बांध सकता है अपने इस भाव में आ गए तो वहां पर आए यशोदा जी के पास कृष्ण के पास उखल में बांध कर कृष्ण मुंह लटका कर के रो रहे थे लगता था कि अब ऐसी विपत्ति में कोई नहीं पड़ा है कोई खोज नहीं रहा है मां खाना देना बंद कर चुकी है वो अपने दूसरे काम में लगी थी कोई निकट आया नहीं रहा तो बलराम जी आए बलराम जी आए तो जोर-जोर से पूछ रहे थे कौन बांधा है कौन बांधा है कृष्ण को कौन बांधा है तुमको पता है कृष्ण कौन है और मैं कौन पता है पता है किसी बच्चे ने कहा बांधा है तो हाथ में छड़ी लिए हुए वह आई <laughs> छड़ी लिए हुए आई तब बलराम जी आप जो तड़क भड़क कर रहे थे तो फिर भी पूछते तुमने बांधा है तुमने बांधा है तो मां कहती हां मैंने बांधा है क्या कहते हो तुमको पता है कृष्ण कौन है ये साक्षात नारायण है तो मां पूछती और तुम कौन हो मैं शेषनाग हूं मैं सोच ना हवा भी फूंक दूंगा सारा ब्रज जल करके राख हो जाएगा खोलते हो कि नहीं खोलते हो कि नहीं तो मां जो सदा छड़ी दिखा करके कहती है तो कृष्ण तो नारायण है और यही नरसिंह का अवतार लिया यही सब लिया। पहले बलराम जी कहा था कि बार, -बार पता नहीं है कृष्ण कौन है भगवान है, है और मैं हूं अभी ठीक कर दूंगी और दूसरे का घर नहीं मिलता है। सब अवतार मेरे ही घर में हो रहा है अवतार बने अभी मैं तुमको बताती हूं तो बलदान जी चले भा भा गए और कृष्ण वैसे ही रोते रह गए कहते एक भाई था वो मदद करता वो भी नहीं कर रहा है मां घर के काम करने चली गई उन्हें काम में चली गए तो बलदान जी फिर धीरे से आए मैं क्या कर सकता हूं तुम अपना कर्म भोगो और मैं क्या करूं दूसरा बांधा होता तो मैं खोल दिया होता मां से मैं कैसे खोल सकता तुम्हारा ऐसा कर्म तुमको बार-बार कहा कि चोरी मत करो कहा कि नहीं याद तुमको तो कृष्ण तो और लगते हैं जो असली सहायक था वो ऐसे जवाब दे रहा है पर भक्तों को भगवान का रोना भी बहुत अच्छा लगता है कोई गलत नहीं लगता है <laughs> तो बलराम कहते हैं बार-बार तुमसे कहा था कि गोपियों के घर में चोरी मत करो मटका मत, मत फोड़ो मत फोड़ो। आज अपने घर में क्यों मटका फोड़ा क्या जरूरत थी मटका फोड़ने अगर दुध पिलाना जमीन पर दिया तो थोड़ा लिया तो फोड़ो तो उनको देख करके कृष्ण और रोने लगे तो बलदाम जी भी खड़ा होकर के वो दोनों भाई रोने लगे तो वो तो बंधे बंधे रो रहे हैं ये बिना बंधे रो क्या भगवान रोना भी करने भगवान का या पलायन करना चोरी करना सब कुछ दिव्य है जन्म भगवान के सारे अद्वोता kirtan करने जो है इसी का कीर्तन करना चाहिए इसी का श्रवण करना चाहिए यही जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जितना अधिक से अधिक को सुन ले कृष्ण के विषय में और जितना अधिक से अधिक जप करे गीत गावे कीर्तन गावे जितना कर सके यही लाभ है वास्तव में इसी के लिए दिया गया है और मनुष्य शरीर में इस प्रकार शरीर दिव्य हो जाता है निर्मल हो जाता है प्रसाद खाने से प्रणाम करने से भक्तों की सेवा करने से भक्तों को प्रणाम करने से जो भगवान के दर्शन से और उनको प्रणाम करने से लाभ होता है वही लाभ भगवान भगवान के भक्तों का आदर करने से होता है भवत तनु नाम भक्त जो है भगवान के शरीर कहे गए क्योंकि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विराजमान Govinda kahe namur vaisnav aparaan. To bhaktao ke hirdaime mei bhakvaan rahate hain. Or bhakvaan ke hirdai mei bhakta rahate Govinda to kaate hain ka mei bheita rahi prana. rahate hain. Vaisnav hii mei praan. Mitla praan jitna prieh manuse ko, utna prieh bhakvaan ke bhakta hoate hain bhakvaan ke lihe. Buhut maanate hain. Ye baat unhene kaaha hai durvasajii se. Durvasajia ambriska abadh karna chahate phe. तो खाने के चक्कर में थे और अमृष महाराज तो केवल पारण करने के लिए जल पी लिए चरणामृत पी लिए इसी पर दुर्वासा गरम हो गए कि क्यों पहले खा लिया क्यों पहले खा लिया हमको निमंत्रण देकर तू जान मारने के लिए कृत्य उत्पन्न कर दिया अमृष अगर एकादशी व्रत कादशी व्रत का, का पारण करने के लिए कुछ जल पी लिया जाए तो क्या गलती थी और ये भी नदी में नहाने गए तो ज्यादा देर करने लगे टाइम बीते लगा पारणा का तंब्रिश महाराज पानी पी लिए वो भी ब्राह्मणों से पूछ करके तो दुर्वासा जब नहा कराए तो जोग बल से ये देख लिए कि ये तो पानी पी लिया महाराज जैसे अतिथि को निमंत्रण दे करके पहले ही खा लिया जब पहले खा लिए तो हो क्या गया तुम्हारा तो पहले पानी पी इस पर उन, उनका वध करने के लिए कभी-कभी ये साधु लोग भी बेवकूफी कर जाते हैं कुछ भी समझते नहीं है क्या करना चाहिए तो अंबरीष महाराज का वध करने के लिए कृत्य उत्पन्न किए तो पालेश्वर सुदर्शन चक्र वहां था उसने कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया और इतना ही नहीं अब दुर्वासा का कुताप देने के लिए चला उनके तरफ तो दुर्वासा भाग चले भाग एक ब्रह्मांड में सब जगह ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहा यहां से जल्दी भागो भागो नहीं तो मेरा लोक जल जाएगा सुदर्शन के ज्वाला से जल्दी भागो तो शिव जी के पास गए शिव जी कहते हैं मैं रक्षा नहीं कर सकता तुम भगवान के भक्त को सताए हो अगर तुमको रक्षा पानी है तो भगवान की ही शरण में जाओ जिनका चक्र है उनकी शरण में जाओ तो फिर ये भगवान के पास गए रोने लगे चरण पकड़ करके तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं बचा सकता वहीं पर भक्तों की महिमा भगवान ने कहा और कहा कि यदि तुम जीना चाहते हो तो अंबृष महाराज के चरण जाकर पकड़ो अगर वे माफ कर देते हैं तो माफ है नहीं तो मैं नहीं माफ कर सकता यह पहला बार भगवान के जीवन के इतिहास में हुआ कि शरण में आए हुए को ठुकरा ऐसा कभी नहीं पहली भगवान की क्योंकि एक भक्त की चाहते ठुकरा जाओ तुम। नभागनंद अंबृष के जब अंबृष के पास दुर्वासा जी आए तो अंबृष महाराज बिना खाए पिए 1 साल तक खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे फिर उन्होंने चक्र से प्रार्थना किया अनंत में कह दिया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है मेरी भक्ति से तो यह ब्राह्मण सुखी हो जाए चक्र इनको ताप न दे तो चक्र शांत हो गया और अपने केबिन में चला गया जहां रहता था वहां चला गया इस तरह से रक्षा भगवान अपने भक्तों को इतना मानते हैं यदि डायरेक्ट भगवान का कोई अपराध करे उनको मारने चले तो भगवान को कोई क्रोध नहीं होता है भृगु जी ने जाकर के लात मार दी भगवान के छाती में भगवान चाहते तो उस ब्राह्मण की टांग पकड़ करके बहुत दूर फेंक सकते थे लेकिन कुछ नहीं किए उल्टे क्षमा मांगने लगे अपनी ही गलती स्वीकार करके कि मैं आपका रिसेप्शन नहीं किया अगवानी नहीं किया आप हमारे घर में अतिथि बनकर के आए क्षमा कीजिएगा मैं सो रहा था पर मेरे कठोर बक्छ स्थल में आपके कोमल चरण लगे आपके चरणों में व्यथा हो रही होगी भगवान चरण सहला रहे थे <laughs> तो उन पर जब प्रहार किया जाता है कभी कोई असुर करता है तो भगवान को कोई खास क्रोध नहीं होता लेकिन भक्त के ऊपर अगर कोई प्रहार करता है तो उसको नहीं सह सकता उसको तत्काल दंड दे देते हैं जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए बहुत सावधान रहना चाहिए तो इस प्रकार भगवान भक्तों को कहते हैं कि हमारे प्राण हैं प्राण के समान प्रिय तो इस संसार में जो कुछ भी कृष्ण करते हैं इसी भैया अवतार में चाहे बराह भगवान का अवतार लेकर के कुछ करें तो बराह अवतार में भगवान पृथ्वी की खोज कर रहे थे पृथ्वी को रसातल में चुरा दिया था वो जिसने कश्यप का भाई हिरण्याक्ष उचरा करके नीचे गाड़ दिया था तो भगवान पृथ्वी का पता लगा रहे थे सूअर किसी चीज का पता सूंघ करके लगाता है सूकर कहते हैं उसको सू सू करोति इति सूकर जो सू सू करे उसको सूकर कहा था तो भगवान बिल्कुल ऐसे खोज रहे थे प्रकृति जीव जैसा पृथ्वी इधर है कहां है ये है वो पर भगवान की उस लीला को देख करके ब्रह्मा जी और जन लोक तप लोक आदि के ऋषि लोक जय जयकार कर रहे थे भगवान की उस शौकर लीला पर ऐसा नहीं कोई सोचा कि रे भगवान को क्या दिमाग गड़बड़ हो गया क्या सूअर बनने लगे गुरु उनको बनना ही है तो कोई अच्छा पशु बनते या गाय बनते हाथी बनते ये सुअर क्यों बनने लगे लगता है भगवान का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचा जितने भी ऊपर के लोगों के ऋषिजन हैं ब्रह्मा जी हैं वो सब बहुत खुश हुए भगवान के उस रूप को देखकर बहुत खुश हुए ये कहीं स्वरूप ऐसा हुआ जिसको देखकर सब भाग गए थे नरसिंह देव उपदे देवता लोग आए जब भी भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग स्वागत करते हैं बधाई बजाते हैं भगवान की सेवा करते हैं कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है लेकिन जब नरसिंह देव का अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप का वध करके उसके आसन पर जो बैठे थे फिर भी क्रोध की मुद्रा में तो देवता लोग वहां आए निकट आ रहे थे आ करके जब भगवान का भयावह रूप देखे तो सब पीछे हटने लगे पीछे हटने लगे साहस नहीं हो रहा था कि भगवान के पास जाएं उनको डर लगता था कि बड़े-बड़े नक्षगर एक तमाचा चलाए तो मैं तो गया जब हिरण्यकश्यप मर गया तो हम किस गली के कुत्ते हैं वो लोग सोच रहे थे देवता लोग भागने लगे पीछे ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को माता जी आप प्रभु को शांत कीजिए आपके जाने से हो सकता है शांत हो जाए क्योंकि कितना भी वो दंडपति हो पत्नी के सामने वो झुक जाता है है इस संसार में देखा जाता है इधर उधर वो बनेगा बहस करेगा लेकिन उसे कमांड में <laughs> तो को भी गुमान था हा, ठीक है ठीक है, मैं अभी करते में है खराब है लेकिन मैं माता Lakshmi जब निकट आईं तो भगवान के इस भयावह रूप को देखकर के भाग गए ब्रह्मा जी पूछे कि क्यों माता जी आप क्यों चली आए अरे नहीं नहीं नहीं इसमें ऐसे मूड में है पता नहीं हम पर तनाचा चला सकते इस क्रोध में है मूर्ठिक नहीं है भगवान का इसलिए नहीं गई तब तब ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे कारण भगवान क्रोध किए हैं और kaspuka कश्यप का वध हो चुका है जरा भगवान को शांत करो हम लोग प्रार्थना करें सेवा करें भगवान तो प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं लगा वो चले गए अरे सिंह दूसरे के लिए भयावह होता है लेकिन अपने बच्चे के लिए भयावह नहीं होता है उसको चाटता है सहलाता जब प्रहलाद महाराज गए प्रणाम किए तो प्रणाम करने पर भगवान singh देव का क्रोब शाथ हो गया और पहलात को उठाकर अपने गोद में बैठा ली दम साम हो गए तब सारे देवता जुट लगे निक की अब भगवान का मूद ठीक हो गए तो चाहे की लीला हो चाहे रोने लीला हो भगवान सारी करने जो भी होती तो देवता लोग आया करके भगवान Dehutamon ka barg, bhaagvain ke astuti kiia, ar sab loog kaspu ke badh ka anumudan ker raha behut acha kiia, ki prahalad maharaj kaadik, behut acha kiye, iska badh kaadik baap mara hai, ar beeta ko raha marane valega ko ki, behut acha kiia mara diya <laughs> jahantai tae ki hai, ko, inki sadgatii hogi In, inka भगवान का मारना या प्यार करना दोनों एक ही है दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर भगवान किसी को मारते हैं या उसको किसी को तमाचा मारें या उसको चुंबन करें दोनों एक ही है क्योंकि भगवान में वस्तु शक्ति है वो सबके प्रिय है आनंद घन है तो भगवान का टच किसी भी तरह से हो या स्मरण हो तो चाहे वैर भाव से कोई करे या प्रेम से करे दोनों का रिजल्ट एक ही होता है आनंद की अनुभूति होती है प्रेम करने वाले को लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि किसी के बैरी हैं और किसी के प्रेमी हैं सभी उनकी दृष्टि में समान हैं प्रेम करने वाले को लाभ अलग से होता है कि भगवान के आनंद के अनुभव में वो डूबा रहता है लेकिनद्रोह-द्रोह करने वाले को भी भगवान अपना धाम देते हैं और प्रेमी को भी देते हैं अवश्य थोड़ा सा अंतर होता है संबंध में लेकिन भगवान चूंकि भगवान है उनसे अहित्त हो ही नहीं सकता किसी जीव का जिन शत्रुओं को भगवान मारते हैं उनको सबसे पहले अपने धाम भेज देते हैं भक्त तो कई साल के बाद उनके धाम में जाता है लेकिन जिसको मारते हैं तो तत्काल अपने धाम भेज देते हैं बिना भजन किए बिना कुछ किए भगवान के कहने का आशय है कि यहां तुम ठीक नहीं रह रहे हो जाओ हमारे घर में वहां ठीक से रहो Hatari gati daayaka. Krishna guni hi ha, maare huye sattru ko gati dene vaala. To bhaagavad ki adhud vishustah hain. Agar hoa haste hain, to abhi divya hain, rohute hain, driver bane, tabbhi Suvar bane, nirasingh bane ya bhikmanga bane, Babamande bane, sabkush divya hain. Janma karma cha mei ऐसे प्रभु के इन दिव्य लीलाओं को सुनने में मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं जीवन की लालसा और बढ़ रही है कि और सुने और सुने और सुने इसलिए कृपा करके अनुकीर्तय आप कीर्तन कीजिए आप वर्णन कीजिए हम सुनना चाहते हैं इस प्रकार से जब सौनक जी ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना किया तब सुत गोस्वामी बोले शूता हुआच द्वैपायन सखस्तेवम मैत्रेयो भगवान्स तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता अनुक्क्षिक्यां प्रचोदितः सुदगोस्वामी कहते हैं कि द्वैपायन के मित्र मतलब वेदव्यास देव के सखा मैत्रेय जी से नहीं कह रहे हैं जैसे जैसे आप सोनक जी से कह रहे हैं सुधि जैसे आप हमसे भगवान के कथा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं ठीक इसी तरह से द्वापायन वेदव्यास देव के मित्र मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा था ठीक ऐसा ही पूछा था जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं तथा द्वापायन सख सखस्तु एवम मैत्रेय भगवान तथा आत्म विद्या के विषय में जब विदुर जी ने प्रश्न किया भक्ति के विषय में मैत्रेय जी से तो मैत्रेय जी ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया इसी प्रसंग में वो पूछेत नमैत्रे जी कहते हैं पितरी प्रस्थिते रण्यम मातुह प्रियचिकिरषया तस्मिन बिन्द सरे वासिद भगवान कपिलह कपिल नमैत्रे जी कहते हैं इस कथा को समझने का प्रयास करना चाहिए सूत जी जो कथा कह रहे हैं उन्होंने सुखदेव जी से सुना है और सुखदेव जी जो कथा कह रहे हैं वो उन्होंने वेदव्यास देव से सुना है वेदव्यास देव कथा के मूल लेखक हैं वे कहते हैं कि मैत्रेय जी से इस कथा को विदुर जी ने पूछा था इस तरह से कथा की परंपराएं चलती हैं तो मैत्रेय जी कहे कि पितरी प्रस्थिते अरण्यम जब भगवान कपिल देव ने देखा कि उनके पिताजी करदम जी अरण्यन परिस्थिति में वन में चले गए उनके मुक्ति का वर्णन हो चुका है लेकिन मुक्ति तो बहुत बाद में हुई होगी जब वन में चले गए पिताजी करदम जी तो अपने मां का प्रिय करने के लिए अपने मां का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल उसी भवन में रहने लगे जो जो बहुत बड़ा विमान था जिस पर करदम जी घूमे थे वो भवन फिर सरस्वती नदी के तट पर स्थापित हो गया था रह रहा था तो वहीं रहने लगे तस्मिन बिंदु सरोवर वाचित भगवान कपिलह केल भगवान कपिल तो उसी बिंदु सरोवर पर रहने लगे भगवान का क्या मूड था वहां रुकने का कि पिताजी चले गए तो मां की सहायता मैं करूंगा यहां देखिए शब्द दिया गया अगर संस्कृत की रचना के दृष्टि से देखा जाए तो करद में प्रस्थित भी लिखा जा सकता था कर्दम जी जब चले गए तो देवहूति के हित के लिए देवहूति का प्रिय करने के लिए भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर में रहने लगे लेकिन मैत्रेय ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान के मनोभाव का अनुवाद कर रहे हैं भगवान सोच रहे हैं कि पिताजी चले गए वन में मां ऐसे असहाय है बेचारे इसको मैं ज्ञान दूंगा इसको मुक्त करूंगा इस भाव से रहने लगे भगवान कितना निकट की बात सोच रहे हैं भगवान के मन में आ रहा है पिताजी चले गए तो मां के लिए यह करना है इस श्लोक बता रहे पितरी प्रस्थिते अरणे मातुः प्रियचिकेरस्य भगवान जो संबंध किसी जीव के साथ मानते हैं तो अनंत काल तक मानते ही रहेंगे भगवान के संबंध में कोई फीकापन नहीं आ सकता है जब मां है तो मां है भगवान मा मां मान चुके देवहुति को तो अब सदा के लिए मान चुके ऐसा नहीं कि 2 4 साल है 100 साल 50 साल मानेंगे और फिर नहीं मानेंगे तो मात मातुह प्रिय चकिर से मां का प्रिय करने के लिए उसको ज्ञानोपदेश दे करके उसको वैकुंठ भेंजने के लिए भगवान वहां रुक गए उसी बिंदु सरोवर में तो एक दिन की बात है भगवान कपिल देव बैठे थे अपना जो दैनिक भजन था करके और बैठे थे अकर्मणम अकर्मणम का अर्थ है उस समय किसी कर्म में नहीं थे फ्री टाइम लीजर टाइम पे बैठे थे तो देवहूति के मन में आया कि मेरा पुत्र सक्षात भगवान है तो पुत्र भाव से ही गई सतस्मिन कर्मणांतत तमासीनम कर्माणम तत्वमार्गाद्र दर्शनम ससुतम देवहुत्याह धातु संस्मृति वच उस समय मां देवहूति के मन में यह बात स्मरण आने लगी कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि एष मानविते गर्भम प्रविष्ट कैत भारदण हे मनु नंदिनी तुम्हारे गर्भ में सक्षात भगवान विष्णु आए हैं जिन्होंने कैटव असुर का वध किया था यह ब्रह्मा जी ने बताया था जब भगवान गर्भ में थे तो इस बात का स्मरण देवहुति को हुआ कि हमारे पुत्र सक्षात भगवान हैं फिर भी स्नेह उमड़ रहा था स्वसुतम यह शब्द यह गया जिस पुत्र को मां ने डायरेक्ट जन्म दिया था स्वसुतम सूत्र का अर्थ होता है जिसका प्रसव किया है तो जिनको जन्म दिया था अपने पेट से ऐसे पुत्र के पास देवहुति आई ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके कि मेरा बेटा सक्षात भगवान है तो इस पुत्र और यह भी कहा था कि भगवान ज्ञान का उपदेश करेंगे तो इस विश्वास के साथ कि मैं अपने पुत्र से विष्णु से ज्ञान प्राप्त करूं और मैं मुक्त हो जाऊं कर्म वासनाओं से इस उद्देश्य से उनके पास आई श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु को पूरा पूरा अवकाश होना चाहिए कि किसी शिष्य की शंकाओं का वह समाधान कर सके शंकाओं का समाधान करें और प्रचुर मात्रा में चाहिए कि वह प्रवचन करे क्योंकि गुरु के द्वारा जो शिष्य को लाभ होगा यही लाभ है कि वह सुने तो गुरु का काम ही है प्रवचन करना ज्ञानोपदेश कर करना यहां पर इस बात से कह रहे हैं कि भगवान कपिल देव बिल्कुल फ्री हैं कोई काम धंधा नहीं वहां करना है और भजन के जो रूटीन थे वो भी पूरा हो गए थे बैठे थे तो भगवान को फ्री देख करके माता देवहूति पहुंची वहां पर देवहूति किस प्रकार से भगवान की शरण ले रही है मां होकर भी इतनी महान होकर के भी भगवान से कितनी दीनता के साथ बात करती है ये ये एक सुनने लायक पा स्तोन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का विचार होना चाहिए और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तब भगवान अनेक उपाय रच देते हैं उपाय आ जाएगा लेकिन इच्छा तो अपनी होनी चाहिए देहुति स्पष्ट कहती है कि हे नाथ मैं भोगों से उप गई हूं मुझको ये सब भोग नहीं चाहिए नहीं चाहिए मेरा जीवन इतना दिन व्यर्थ चला गया आप हमें ज्ञान दीजिए हमें भक्ति दीजिए एक बार वो पति से रोई थी जब पति घर छोड़कर के जा रहे थे उस जाने के लिए तैयार थे के जन्म के बाद तो उस समय भी अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि हमको ज्ञान दीजिए और हमको देने वाला दीजिए तो तुम करो में के लिए पुनः अब अपने पुत्र के पास पहुंचकर देवी होती प्रार्थना करती है इसके प्रार्थना और वैराग्य परक वाक्य और सत्य को जानने की जो जिज्ञासा है इसके कुछ व्याख्या मैं शाम को करूंगा क्योंकि लंबा प्रसंग है एक दो श्लोक लेने से पूरा नहीं हो पाएगा हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण